सर भगवि सन्न बृहस्पति, बृहस्पति शो विष्णुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वमे प्रत्यक्ष वाने वत्यक्ष ब्रह्म प्रतिशा दिष तथक्ता अबत मबत वक्ता ओ शाति शांति शांति शांति शाति सहन तेजस्विना ते नीतमस्तु विषा वह ओम शांति शांति शांति ओम साछंदोभ्यो जमृता शो शृणतु अमृत देदार नो भूं शरीर मेंधुमत्म कर्णाभ्या भूरिश्र मधुमत्तम कौशोशी मेधया पिता श्रुत मे गोपालय शांति शा शाति दे ऊर्धवाजिनीमस््रविवस सुधा मृतोक्षि कृशंकोदावचन शांति शांति शांति पूर्णमद शांति शांति शांति च सर्वानि सर्वं सेोत्रमतोबलिया चर्वापनिषद महम निराकुराहम निराकर निराकरणमस्व निरा मेरा धरात्म निरते उपनिषत्सु धर्माशे मिशन मत शाति शांति शाति ओ वी मन से वाची प्रतिष्ठितं में वाचि प्रतिष्ठित श्रुत मे मा प्रभाषीरने सदा ऋतु वदिष्या सत्यम वदिष्या धनों तद वक्ता अब मबु वक्ता अब शांति शांति शांति शाति द्रमिवातय मन ओ शांति शांति शांति शांतिद्रम कर्णे शृणुयाम देवा द्रम पश्येम्रा स्थिर सुषुवागुशस्तनोषेम देवित यदा स्वस्ति नींद्रो वृद्र श्रवा स्द स्वस्ति नशो हरिष्टने स्वस्तिनो पतिर ओ शाति शांति शांति शाति ओ योग्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेदांशोति तस्म ब्रह्म दिवत्मु प्रकाशम्व शरण प्रपद्ये शांति शांति मो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तभ्यो वंसर्षिभ्यो महद्यो नमो गुभ्योप्लवि कर्यान घन प्रद्यो ब्रह्मस् नारायणं वशिष्ठं ब्रह्मस्ायण पद्म गौड़प महाविंद्रयोगेन्द्र शिष्यं श्रीशंक्यमता से पद पंद्र शिष्यं सन्तक वाक मन नस्मदुरस्ुतिमृतिपुरा करुणा नमा शंकरं शंकर शंकरं शंकराचार्यं शंकरचार्यम वातरायन भगवंतो शूद्रभाष्यौ वंदे भगवत ईश्वर गुरुदात्मे मूर्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति शांति प्रकरण में युक्त से सिद्ध करने के लिए दृष्टि स्वप्न दृश्य वह मिथ्या है पर परिषद करते हैं देहा स्वप्ना भावना उपलब्ध तेहांत संवृत्सय दर्शन असम प्रतिपन्नमश प्रथम कालि का स्वप्न में सर्वदृश्य मिथ्या है क्योंकि समृद्ध और अंतस्थान सर्वे के अंदर है असमृद्ध स्थान है तो इसके प्रशंका है देहाद बहिरेव देशांतरण स्वप्नान अच्छा भावना उपलब्ध देह के बाहरी स्वप्न में होने वाले स्वप्न दिखते है पदार्थ देशांतर जाकर के स्वप्न दिखता है जीव तेसाँ देहांत तो समृद्ध नाड़ी प्रदेश से दर्शनम असंपत्तिपन्नम तेसा सपना नाम भावाना होने वाले जितने पदार्थ दृष्टि है देहे के अंदर समृद्ध संकुचित संकुचित शर्त स्थान नाड़ी प्रदेश में दर्शन होता है ये जो सिद्धांति ने कहा वो न सम्पत्तिपन्न सम्मत नहीं अब बाहर जाकर सपन देखता है देह के अंदर नहीं शंका करके पारह करते हैं पश्यति। दीर्घता का दीर्घ का वैसा विद्यते न विद्यते काल काल है दीर्घ नहीं है जहाँ सपना भी यहाँ है सपना दिखता है बहुत दूर में दूर देश में दूर देश जाने के लिए भी बहुत समय लग गया इतने कम समय में दूर देश जा नहीं दिखता है अदीर्घा तो क्षण मात्र में सपन देखता बहुत दूर का दृश्य दिखता है दूर दृश्य में अपने को देखेता है तो इतने दूर जाने के लिए जितने समय चाहिए इतने दीर्घ काला नहीं सोते ही तुरंत सपना देखा कालों से देशान तो देशानुगत्वा प्रत्येक स्वप्न में इतना अन्य देश को जा कर स्वपन देखता है नहीं और दूसरा भी है तो यदि अन्य देशों को जाग करके स्वप्न देखे कभी वहाँ हठात जग जाता है से बुद्धि तस्म जैसे न बीत जाती हटात जग जाता है तो जहाँ गया था सपना दिखता था हटात जग जा वहाँ देखना चाहिए किन्तु जहां से आया था वहीं दिखता इसे देशांतर जाकर के सपना देखता है ऐसा जो का पूर्व भी वो ठीक नहीं है वही स्वप्न उपलब्धि पक्ष दे देशांतरणा है बाहर जो देह के बाहर बहिरी जाकर स्वप्न देखे तो ये से प्रतिबुद्ध से भी सर्व स्वप्न दिशा नीत जगन पर उस दिशा में रहना चाहिए आशंका अनुभते इस श्लोक की तरह जिससे शंका की निवृति होती व्यावृति होती इस शंका का अनुवाद करते भगवान कश्य स्वप्न दृश्या भावाना अंत समृत स्थान असिद्धम झांति ने पदार्थ अंत समृद्ध देह के अंदर स्वर्पस्थान समृद्ध स्वल्पस्था उपलब्ध होते हैं जहाँ हस्ती पर्वत्याग्र रहने की जगह नहीं देह के अंदर नाली के अंदर और सूचने में इसलिए मीठा है किंतु ये जो अंत तो समृद्ध स्थान है सपन दिशी पदार्थों का ये असिधम सिद्ध नहीं निश्चित नहीं तेजा देहांत तो संकुचित ते नालीदेश स्थिति दर्शनाथ मिथ्यापन तदपीति असम प्रतिपन्न देह के अंदर संकुचित तो स्व देश में नारी देश में स्थिति दर्शनार्थ स्वन पदार्थ नारी के अंदर दिखता है दृष्टा इसलिए मिथ्या है क्योंकि अंदर संकुचित तो स्थान में इतने बड़े बड़े पदार्थ नहीं दर्शकते मिथ्या ही यह जो कहा है सिद्धांत ने एक तद्यपिप असम्प्रतिपन्न है तो क्योंकि देह के अंदर ही स्वप्न दर्शन है नहीं तो मिथ्या के सूसिद्ध होगा इतर हेतु अहिद्युक्षु उत्तर दिशा में सपना पशा दृश्य करके कहो न देहा बहिर्देश सप्न पक्षे देह के बाहर अन्य देश अगर जहाँ करके स्वप्न देखे पाए यह किसी क्या उठे नहीं पश्चन सप्तम दर्शन से निरूपण सब आभा सत्व सयापना सप्तम दर्शन सप्तम दर्शन का जो निरूपण करेंगे तो आभा सप्ताह जिससे ही यदि मिथ्या है तो उसका ज्ञान ही आभा है दर्शन जैसे लगता है दर्शन नहीं ये शब्द से व्यक्त है ठीक है इतने तक क्या है एक शब्द से चौद्यम परामर्श होते ये आक्षेप है पूर्व पक्षी का ये अंत स्थान है सिद्ध इसका परामर्श करते एक आशंक इसकी शंका करें कहते तो स्वप्नद्रष्टा गा सपना न पश्य हेतु स्वप्नद्रष्टा देशातर जाकर स्वप्न देखता है, है के ये कि नहीं ये सिद्धांत ने कहा हेतु कहता है सिद्धांत ये मेहदेशा येजन शता प्राप्तिदेशन पश्यमेर दिश्य सुक्त मात्र होते ही तुरंत एक क्षण में स्वप्न देखा देह के साथ योजन स्वतांत्रित तो देह के योजन स्वतःन गुरु में चार सुको मास मात्र प्राप्ति जिसको प्राप्त करने के लिए एक मास लगे स्वप्न दिखता है देह उससे बाहर जाकर करके स्वप्न देखते इतने दूर जाने के लिए समय ही नहीं तुरंत स्वप्न इव शब्द तो पूर्ववत स्वप्नानुपचन इव स्व दिखता हुआ लगता है दिखता नहीं वस्तु का आवास है तथापि प्रथम वही स्वप्न उपलम्ब न बोती इसे निर्धारित एक आशंका है फिर भी बाहर स्वप्न पदार्थों का उपलम्ब नहीं होता है ऐसा जो सिद्धांत कहता है एक कैसे निर्धारित निश्चित हुआ इसे शाय करके कहते हैं न तो तेज प्राप्तिर आगमन से तो दीर्घकाल सुरंत सपन देखता है और देश प्राप्ति के लिए अनुले दीर्घका स्वप्न देखा तुरंत दीर्घता है सपन सत्य नवती उचित काल विकल्वा संपत्ति बनचित स्वप्न दुष्ट पक्ष के सत्य नहीं है असते हैं उसे तो काला भी कर उसको जा करके देख करके आपस आने के लिए जितने उचित तो काले है तो नहीं काला रही कर तो आप सम्पत्ति बन बता जहाँ का भी दिखाता है आम के शाखा लेकर करके रखता है दिखता है उसका आम फला गए उसका आम फलाने के लिए जितने समय चाहिए उतना समय नहीं झूठा ही दिखाते जैसे मायावी रखे तो म, मकान बना देता है फल दिखा देता है उचित तो काल विकलत्वाद जैसे मिथ्या है ऐसे स्वप्न दृष्टि उसको जाकर प्राप्त करना देखना वापस आना इसके लिए जितने काल है उचित तो काल रहता तो होने से सत्य नहीं इस अभिप्राय से सिद्धांत फलित महा निष्पन्न जो है कहता है भाग्य में अको अदीर्घत्वाच्च अवग्रह अकोअीर्घत्वाच्च काल से काल अदीर्घ है न स्व देशांतरम गचत सपनों दृष्टा को जाता है ठीक नहीं ठीक है देहाद नर्शन इतना देहादिदेशन दर्शन इत्यास सिद्धांत है देह के बाहर अने देश जागर सपन दिखता है ये ठीक नहीं किबुद्धस्वो दृ सप्तन दर्शन देश नद्यक जो जग जाता है सक्षम स्वप्न दृष्टा स्वप्न दर्शन देश ऋषिकेश में स्वप्न देखता है रामेश्वर में अपने तो स्वप्न दर्शन देश रामेश्वर में जगना चाहिए नविद्यकान ऋषिकेशर यहाँ क्या वही जगता है ठीक है सर्वो की सप्न दृष्टा जैसात अकस्माद प्रतिबुद्ध ना जो कोई सपन दशा सब जैसा अंतर अनुपन्न देश में सपन दिखता है अकस्माद प्रतिबुद्ध हटात जग गया नौ तत्र ऐसा होता है देखते हठात जब जाता है गिर गया कोई उसको पीछे दौड़ नहीं पाता है जब जाता जा� है कोई उसको पिटाई करने को भाग सकता है भाग नहीं पाता है टा जग जाता है तो क्या तो है जहाँ स्वप्न देखता होता नीति किए देश दर्त जहाँ तो ही दिखता तथा भी जब स्वप्न दर्शन कहती तीर किसी फिर भी देशातर जाकर स्वप्न देखे इसमें क्या आसमाणिकता है इतना आतंक यदि चाह स्वप्न देशातर गुजर जाए देशे सपना प्रत्येक सत्रबद्धता जिससे देश में जाकर सपन देखता है अकस्मात हठा जग गया वही जगना चाहिए तत्व प्रतिबुद्धता ना नहीं होता है वही देखता है अंतर सपन दर्शन में स्थित स्वन मिथ्याम उचित काल सुनिप्वाद प्रतिक अंदर ही सप्न दर्शन न कि बाहर जाकर तो तो तो तो तो जा के ये निश्चित होने पर स्वप्न मिथ्यात स्वप्न दृश्य मिथ्या है उचित काल सुनेत उचित काल ही नहीं उचित काल गिरहत उस जा करके स्वप्न देखने के लिए जितने समय चाहिए उतने काल ही जो कहा गया उत्तम तो प्रपंच उसका ही विस्तार करते हम रात्रो सुप्रो वहनी वादान पश्य बहु भी संगत रात्रि में सोया हुआ और दीन में जैसे पदार्थ को दिखता है रात्रि में सोया हुआ और में दिखता है दीन में पदार्थ को दिखता है बहुत भी संगत बहुत से मिला हुआ वार्तालाप करता है यद्यपि तो में निद्रा उपगत तथा भागवत्व तिथत रात्रि में सोया निद्रा को गया किंतु तो पदार्थों को तो अहनी पक्ष नहीं दिन में देखता हुआ रहता है। कभी सूर्य उदय मध्याना दिखता है धूप अधिक तो है धूप क्या है, है। इसे भी देखता है सप्तः साहृत चक्षुर आदिकरणों की पक्ष थे कया हुआ साहृत चक्षुराधिकरणों की संहृता चक्षुराधिकरण सेहृत हो गया बंद हो गई ऐसा होने पर भी दिखता है तो पर्यटन सुहा हुआ और सपने देखता है घर घर जाता है दौड़ता है यद्यपि सहाय भी न सब तक सबके रात को दरवाज़ा बंद करे अकेले सोया सहाय भी न कोई साथ में नहीं तथापि बहु भी सहाय सपना चलते बहुत साथ में सपन देखता है उसमें बहुत ही साथ व्यवहार करता है बहुत लोग देख रहे चल रहे तस्माद् उचित काल से कर्ण से सहकार स्वभाव एक उचित काल नहीं उस देश जा करके देखने के लिए और कर्ण इंद्रिय उसी पर जाकर जागृत कारण इंद्र से उतरते है सहकारी जिन जिन जिनको देखता है वो भी है ही नहीं जिस अभाव स्वप्न दर्शन होता है इस तस्में मिथ्यात्म सिद्ध इसलिए सप्न दिशा में मिथ्यात्म सिद्ध निश्चित है सपन मिथ्या के तो से है, और हे तो कहते है तो ये संगत भवती गृह था और जिनके साथ स्वप्न में संगत हुआ मिला व्यवहार किया उनके जरा ज्ञान होना चाहिए गृह थे उन्हें अन्य लोग हाँ तुमको हम देखा था को जा दस अग्रह मानव स्वप्न दस्तु अष्ट प्रतिपन्न आशंका है पुरपिचित कहता सहदती भी जो शाह के सपन देखने वाले वो उसको ग्रहण नहीं करते नहीं देखते ये ठीक नहीं वो देखते हैं पुरपिचित करता सप्तम दस्तु हो और गृहमानतम सहदर्शी भी शाह के देखने वाले लोगों के द्वारा सप्तम द्रष्टा और ज्ञामान है ज्ञामान नहीं है अस्तंत के अपने ये ठीक नहीं ये नहीं मानते सप्तम दृष्टा देखते हैं इतना आशंका का अनुपर है सिद्धांति गृह स्वाम अब्य पत्र उपलब्ध हन तो भाई अमित भू जबकि स्वप्नों में स्वप्न दस का चरित्र इधर उधर स्वप्न देखते समय जानते फिरते अन्य जिन जिनको देखा था जबकि वो जो अन्य लोग सह थी उसको देखे होते चरित्र को गृहित कैसे भी उनके द्वारा गृहित जा रहे तो कहना चाहे बाद में स्वाम अब तक उपलब्ध हबन तुमका हम वहाँ रामेश्वर में हम तुमको आज देखे थे ऐसा कहना चाहिए सपना वहाँ देख देखा व्यय हम, हमने हम लोगों तुमको देखा था ऐसा कहना चाहिए ऐसा नहीं होता है अब हमने लोग पूछने पर उनको कुछ मालूम नहीं ये स्वप्न क्या देखा उनको कुछ पता नहीं न कहता दक्षिण ऐसा नहीं होता है पुरुषांतर संवाद आदर्शना देशांतर प्राप्ति द्वारा स्वप्न दर्शन लक्ष्मा चतवार अंतर स्वप्न दर्शन उचित का लाभ्या को दृष्टान्त बना करके ये जागृत पंथ सिद्ध करने के लिए प्रारंभ किया जाता है स्वप्न दृश्य दृष्टान्त है कुछ लोग द्वेतवादी इस जागृत प्रपंथ को सत्य कहना चाहते हैं इसलिए दृष्टांत को विघटन करने के लिए सपन दृश्य को भी सत्य कहते सत्य इसीलिए यहाँ इतने प्रयत्न कर देते सपन दिशा मिथ्या है लोक में भी सामान्य लोग भी कोई नहीं कहता असत्य सपने में कोई एक लाख रुपया दूसरे को दिया जो लोग सत्य कहते उनको कहना चाहिए एक लाख रुपया नहीं दिया था वो वापस करो सपने में सपने में किसको एक लाख रुपया दिया जगह वापस करता है वो तो मानता है एक लाख रुपया लिया करिए सत्य है तो सत्य दिया तो वापस ऐसा नहीं होता है। और व्यवहार देखा था तुमको मैं आज ऐसा तो नहीं मानता देखा था पुरुषांतर संवाद आदर्श नक्तू अन्य पुरुष संवाद नहीं देशांतर प्राप्ति के द्वारा सपन दर्शन मत शे नहीं कर सकते अंतर स्वन दर्शन देह के अंदर भी स्वप्न दर्शन उसी तो देश है काला है उसी तो देश नहीं स्वप्न पदार्थ के लिए उसी तो देश नहीं हाथी हाथी पर्वता ही देखता है उसी तो देश नहीं कमरे के अंदर देश के अंदर और काले भी नहीं इतने दूर जाकर देखने के लिए और सहकारी आदि कोई नहीं हास्ती आदि कुछ नहीं कहीं मिथ्यात्म सिद्ध मित्र स्वप्न देश मिथ्या ये निश्चित तो हुआ उपचार करते भाषण में सपना न देशांतरम ग देशांतरम गचती ना सप्रमान भागाना मिथ्या से हेत्र प्रमा सत्र पदार्थ मिथ्याय न्यायपूर्वक वै सत्यम तेन वे कहा गया र्यायूर्वकतेथादी का अभाव व्यक्तिपूर्वक वैश्यम प्राप्त स्वने वैक्यम प्राप्तम प्रकाशितम आहु प्रकाशितम के प्रकाशित कहते हैं श्या प्रकाशित आया रथा भी सपने देखता है किंतु न तत्रिका तेन हेतु विष्णु से वै तथ्यम वैप्रा सत्म विश्व इत्या प्राप्त यही सीखा प्रकाशित आहे तो कहते विद्वान ठीक है नतरथा न रथयोगा न पंथ नवदारण न रथ है न रथयोगे अस्वादि न मगे स्वप्न स्वयं जोष आत्मनों दसयी दस तक दृश्या रथादीनाभाव योग्योषाद न्यायपुरस्स क्रीयते वहाँ प्रसन्न है आत्मा स्वयं स्वयं प्रकाश दिखाने के लिए क्षेत्र में आते समय रात्र में रथ रथयोगमागे दुष्ट कृष्ण करता है कल्पना से वस्तु तो है ही नहीं तो आत्मा में स्वयं पृष्ठम दस इंतिया दिखाने वाले तो तो दृश्याना रसाद अभाव दृश्य रसादीन का अभाव श्रुति कहा गया यज्ञ देशाद्यभावेत का न्याय पुरुष यज्ञ देश कालादि दे अभाव को व्यतन करने वाले युक्तिपूर्वक श्रुति में कहा गया कि वह नहीं अतः न्याय न प्राप्त में सप्दृष्यभा अस्त मिथ्यात्म अन्नतृत प्रकाशित ब्रह्मजी को न्याय से प्राप्त में सप्तमुष्यभा मिथ्याम सप्तमुष्य भाव पदार्थ मिथ्यात्त हुआ यद्यपुति में स्वयं प्रकाशपर तय प्रकाश प्रतिदन किया गया आत्मा स्वयं प्रकाश प्रतिदन करना में श्रुति का तात्पर्य फिर भी उसी के द्वारा यह प्रकाशितम प्रकाशित प्रकाशित्रह्मी ब्रह्मजी ज्ञान तथा भावाना मिथ्यात नहीं कहता प्रमाण ज्ञान। प्रसिद्ध है और निश्चित से भी सिद्ध है प्रत्यंतर प्रमाण श्लोक से दर्शयती यह कार्य का श्लोक है जैसे है तो परत है इसके देखा भगवान भाष्य का इतस्तः सप्तम द्वितिया सप्तम्द्वीय पदार्थ मीथ्या है इस कारण से भी है के का भी भी है उसको तो इस अस्पिह अभावना सप्तम विषयाना श्रीय न्यायपूर्वक रथादि का अभाव कहा गया दृष्टि रथादि का अभाव है, है। का <laughs masterpiece> का चांदिय। चांदिय। नहीं तो अभाव नहीं होकर के दिखता है तो निश्चय जिस रजू करता अर्थात ज्ञान स्वतम असक्यम ये वस्तु क्या शब्द अभाव रथा दिन अभाव रथादियों का अभाव क्या शब्द से रथादि ज्ञान पदार्थ यदि नहीं है तो तद विषय का ज्ञान यथार्थ किसी का ज्ञान नहीं है वास्तव ऐसा लगता है अर्थात ज्ञान से कम असत कम ज्ञान ही वास्तव नहीं इसको कहने के लिए कस्य अभावस्तारिय नत्व्याम से संबंध श्रुति ने कहा न तत्व था न रथयुगा न पंथान ये सब आया न्यायपूर्वक तो में व्यापस्थ्य भाग्य श्लोक में प्रियत न्याय पूर्वकम न्यायपूर्वक में जो है श्लोक में इसकी व्याख्या करते हैं व्या युक्ति न्यायपर्वतम काल के युक्ति श्रोत न कपर्वता इतना योग्य देशाद्यभाव यही जब है योग्य देश कालाद्य भाव तरी न्याय सिद्धे कि युक्ति से सिद्ध हो गया सबको समीक्षा है तो श्रुति के द्वारा क्या किया क् जाता है श्रुति का अन्यपरा है आत्मा में स्वयं प्रकाश सिद्ध कर स्वयं को सिद्ध करने के लिए इसके द्वारा क्या किया जाता है दिशा करके कहते में प्राप्त वैतत्व तद अदृत्या स्वप्न स्वयं पृष्ठ प्रतिपादन प्रयास प्रकाशित आहोद इसी कारण से स्थान सम्बुत त्यादि हेतु ना यही अंतस्थान सम्बुत पर अंदर है स्थिति और संकुचित प्रदेश है सपन दृष्टि भाई प्रथम प्राप्त स्वप्न दृश्य तो प्राप्त हुआ उसको अनुवाद करती श्रुति तब अनुवादनीय स्थितिया जो युक्ति से सिद्ध मिथ्या उसको अनुवाद करती श्रुति अनुवाद करने वाली श्रुक्ति के द्वारा स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन पर स्वप्न में स्वयं ज्योतिष प्रतिपादन पर स्थिति उस श्रुति के द्वारा प्रकाशित मिथ्या से तो प्रकाशित इसे कहते है। है तो है, तो हैं ब्रह्मीर कहते अंत शरीरमध्य स्थान नड़ीलक्षण अंतरी मध्य स्थानीक्षण उसमें दिखता शक्ने तीसूक्ष्म अति सूक्ष्म है संबंध में काचित अत्यंतक्ष्मी अवस्थान पर्वतादीना उपलब्य है पर्वत विदिते हैं तो नारी के अंदर ही जा सकते तप्च उचित तो देशाभाव योग्य कालाभावना हित न प्राप्त सप्तम दिशा न भावाना वैशक्यम उचित तो देशा भाव जिस देश में दिखता है उस देश जाने के लिए आने के लिए उचित तो देश नहीं नहीं जिस देश में दिखता है वो देश जो पदार्थ देखता है उसके लिए उचित तो देश में पर्वतारे देखता है उसके लिए उचित स्थान नहीं नाली में जय योग्य काल भाव योग्य काल उस देश जाकर देखने के लिए योग्य काले भी नहीं अतः कभी देखता है मकान देखते देखते मकान बन गया देखते देखते पेड़ खड़ा हो गया सपने देखता है बीज डाला पेड़ खड़ा हो गया पल फक गया पल फड़काने लगा उसके लिए इसे तो यज्ञ काले भी नहीं बीज डाल के पेड़ हो जाएगा सपने का ऐसा बीज डाला पानी दिया पेड़ में होने लगा बड़ा होकर फल आने लगा फक गया पुरखाने लगा यज्ञ काले भी नहीं इत्यादि प्रागुतन हेतु कहा गया स्वप्न विश्वनंद भावानंद प्राप्त के द्वारा प्राप्त हो सप्न विश्व पदार्थ मिथ्या प्राप्त हुआ ब्रह्मवी सद्या स्वप्न पदार्थ मिथ्या है वही प्रकाशित श्रुक्ति के द्वारा उसको अनुवाद करने वाली स्वप्न विश्व पदार्थ मिथ्या उसको अनुवाद करने वाली सूटी यी तो है से आत्मादिवहार संभव आत्मचैतन्य निबंधन व्यवहारों न निर्धारित आत्म स्वयं प्रकाश ऐसा सिद्ध करने के लिए स्वप्न अवस्था को कहा गया सप्मावस्था कहने का क्या तात्पर्य है जागृत काल में भी का तो है आत्मा स्वयं प्रकाश का बताना चाहिए किंतु जागृत अवस्था में क्या है आदित्यदि प्रकाश आना आदित्य अग्नि आदि प्रकाश है और आदि इंद्रिय चक्षिरादि प्रकाश भी है बाघ आदि ज्योतिषाम के विद्यमान का अन्य प्रकार के विद्यमान है तो जागृत काल में आसन पर्यटन देखना जाना व्यवहार करना ये सब व्यवहार बाह्य ज्योति निमितक आदित्य अग्नि बाह्य चुरादि ज्योति निमितक है यह संभव है तो आत्मचतन मूलक ही व्यवहार होता है जागृत काले में ऐसे निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि बाह्य ज्योति है बाह्य प्रकाश है तो वह नहीं कर सकते आत्मचतन्य से हम व्यवहार करते हैं वो तो सभी प्रकाश है कक्षी है कक्षते हैं आत्मचैतन मूलक व्यवहार निर्धारित करना सके निश्चय नहीं कर सकते और स्वप्न में कैसे करेंगे सप्न पुण्य से भी सूर्य और चंद्र आदि कुछ नहीं तो समझ दिखता है वो कल्पित वास्तव में नहीं व्यवहार होता है सपने पर मिमित आपेक्षित वो भी प्रकाश मिमित सापेक्ष नहीं करते सूर्य चंद्र आदि प्रकाश नहीं है फिर भी व्यवहार होता है तो व्यवहार के निमित प्रकाश सापेक्ष तो वहाँ अन्य बाहे जो कि नहीं थे आत्मचरित्रमित निर्णय आय होता है आत्मा कम प्रकाश उसके प्रकाश सव्यवहार सपन में होता तत्व आत्मा स्वयं व्यतिष्ठम प्रतिपादय आत्मा स्वयं प्रकाश है उसके प्रतिपादन करने के लिए ही स्थिति में कहा गया न तत्प्रथा मार्ग चंद्र जो कुछ दिखते कुछ नहीं है जैसे स्थिति के द्वारा कहा गया तत्पर्या पर्याय की तत्पर्या थ स्वयं ज्योतिष पर न्याय सिद्ध स्वन मिथ्यात्म अवदंत्या युक्ति से सिद्ध होता है सप्न मिथ्यात्व क्योंकि उसी प्रदेश तो कालावे अंत स्थान है इसके द्वारा सिद्ध होता है उसको अनुवाद कर दिश्रुति क्योंकि अनुवाद अवधारित तें। है किस प्रमाण से निश्चय होने पर यदि शब्द प्रमाणांतरिकता है तो अनुवाद है युक्ति से सिद्ध मिथ्यात्व कहा गया कि श्रुति अनुवाद करके अनुदन अनुवादार अन्य प्रमाण से निश्चित तो होने का अनुवादन करने वाली हो तब्रतिपादित प्रकाशित कर देवी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित तो स्वयं ज्योतिष हो या कि सप्तम पदार्थ मिथ्या को अप्रतिपादित प्रतिपादित नहीं है क्योंकि अनुवाद करती फिर भी प्रकाशित उसके द्वारा प्रकाशित प्रकाशित है मिथ्या नहीं होगा तो स्वयं ज्योतिष आत्मा में सिद्धा नहीं होगा क्योंकि सपने में तो सूर्य चंद्र भी दिखते हैं और यदि मिथ्या नहीं हो तो स्वप्न में दिखने वाले चंद्र सूर्य अग्नि आदि जो दिखते उनके प्रकाश व्यवहार हो तो सकता है तो आत्मा स्वयं प्रकाश कित होगा आत्मा स्वयं प्रकाश होगा सपने में दिखता है जो ज्योति चंद्र सूर्य आदि वो भी नहीं है मिथ्या है स्वप्न जैसे मिथ्या नहीं हो तो बाह्य ज्योति नहीं इसलिए स्वयं ज्योति आत्मा के द्वारा व्यवहार करता है यह सिद्ध नहीं होगा तो श्रुति स्वयं ज्योतिष का करने के लिए स्वप्न वा कहती है इससे सिद्ध होता है सपने में दिखने वाली ज्योति चंद्र सूर्य आदि भी मिथ्या है तो ये प्रकाशित है सपन दिशा मिथ्या तथा तो श्रुति युक्ति ध्यान प्रतिपन्न स्वप्न मिथ्यात्म ये दृष्टान्त सिद्धि स्वप्न विषय दृष्टान्त है जागृत से मिथ्या तो सिद्ध करने बोले से सिद्धवाश्चित स्वप्नमीखंड स्व दिशा मुख्या ये स्वप्न दृश्य दृष्ट हो जाए उत्तर नए दृष्टाते सिद्धे फलित अनम आह दृष्टा सिद्धों मुस्फल अनुमान अंतस्था तस्मा यथा तत्र तथा विद्यते यथा तत्र तथा विद्यते संत भिज्यमृत अंतस्थान जागरीतेमित यथा आहु प्रकाशितम मिथ्या है अंदर तस्मा जागरिक दृश्य होने पर मिथ्या है जागरिके भी दृश्य होने पर मिथ्या है जागृत मिथ्या जागृत स्मृतम स्थम मिथ्या जागृत में दृश्य मिथ्या है दृश्य तो आप जैसा तत्व तथा सपन जैसे जागृत में दृश्य है तथा सपन में दृश्य है सपन में मिथ्या तो में मिथ्या है तो दोनों यदि दृश्य होने के कारण मिथ्या है जागृत सपन तो दोनों में क्या भेद है संविधित स्वप्न दृश्य संकुचित स्थान में है अजागृत के लिए संकुचित जागृत दिशा बाहर अपन हैं सपाप्त दश्ता अंदर है। ये दोनों का भेद दोनों में सामने भेदा सूचित अरहे अंतस्थान भेदाद अनुमान सूचि शोक है तो भगवान भाष्य दर जागृत भावना वैशक्यम की प्रतिज्ञा जागृत विषय पदार्थ मिथ्या है जागृत पदार मिथ्या ये अतिमाट्य दृश्य काश्य स्वप्नदृश्य भागवत स्वप्नदृष्ट पदार्थ के तृतीय पादन पक्षधर्म व्याप्त हेतु तदसे व्याप्त जो हेतु है पक्ष में रहना चाहिए अक्ष में यदि हेतु नहीं है तो सरिता सिद्धि तो खाद्य सिद्धि नहीं है तो तृतीय पाद के द्वारा यथातत्व तथा सप्ने दो हेतु समान है यथातत्व स्वप्न दुश्य वैपत्यम तथा जागरूक यथात तथा यथातत्र तथा जागरूक स्वप्न दुश्यान भावान वैपत्यम दृश्य और मिथ्या है तथा जागरिकने का मुख्य तथा जागरिकमी हेतुपन जागृत इसलिए मिथ्य होगा निगम होगा द्वित प्रतिकूल प्रमाणसूप प्रति प्रतिज्ञोपसंहार वचन निगमन सूचित द्वितीय पदे कस्म जागृति स्मृत कस्म जागृत मिथ्या संस्थित द्वितीय पदे प्रतिकूल प्रमाण अभाव से चपन प्रतिकूल प्रमाण है नहीं विरोधी प्रमाण नहीं प्रति है प्रतिज्ञा उपसार पर्वत वर्णिमान तो प्रतिज्ञा करके तथा कव तस्मा तथा यह निगम होता ये विदान है इसलिए वर्णिमान है यह जागृत प्रपंच भी दृश्य है इसलिए मिथ्या ये यह प्रतिज्ञा का उपसहार कथन निगमन सूत्रित संक्षेप से तस्मा जागरते वैध्यम स्मृतमी तो निगमन जागृरीत वैतथ्यम वैक्थ्यम कहले पूराश्लोक में वैक्त्यम तेनाली प्राप्त इत्यादूति जागृत स्मृत वैधत्यम जागरते सर्वैतवैध्यवादी केन विशेषण पक्ष सपक्ष विभाग सिद्धि किसा है ही मिथ्या तो एक कहते हैं सर्वदवैपथ्यवादीना सर्वस्थत मिथ्यात्ववादीना सिद्धांतिना किस विषय के द्वारा पक्ष सपक्ष विभाग स्थिति एक पक्ष है और एक सपक्ष है पक्ष में तो संदेह है साध्य का सपक्ष में साध्य का निश्चय है सपक्ष होता है स्वप्न दृश्य पक्ष होता है जागृत प्रतंत्र विभाग के सेवा दोनों को मिथ्या कहते होकर अंतस्थान संबृत विवेचित अर्थ अंतस्थान कहलाया और चतुष का भिद्यते यही विषय से इसके द्वारा विवेचित अर्थ कहते हैं अंतस्थान संबृत स्वप्नदृष्ठिया भावना जागृतृष्टिधे भेद जागृत के स्वप्न विषय का भेद है इसके कारण अंतस्थान्त समुद्धते हैं सपन दृश्य अंतस्थान है सम्बुत देश में दोनों में दृष्यत्व और मिथ्या जागृत है पक्ष जागृत से भेद करने के लिए क्या है भेदत है तो अंतस्थान समृद्ध सर्व केन्द्र है संकुचित संकुचित अंत स्थान है सपन दृश्य उसको दृष्टात बनाए और पक्ष है और पक्ष है जागृत टीका स्वनदृशिया अंतस्थान संभुत न तथा जागृत स्वप्नदृश्य अंतस्थान समृत जागृत तथा नहीं जागृत्य उचित देशादाषा तेज्य वैषम स्फुट सपन दिशा तेज जागृत दृष्टि भी वैषम्य उचित तो देशाद अभाव स्वप्न विषय के लिए जागृत दिशा से सपन दिशा में वैषम्य स्पष्ट है इससे वैषम्य होने से जागृत तो प्रपत्ति को पक्ष न सपनों को दृष्टान्त बनाना सपक्ष बनाना सपक्ष ही दिष्टान्त होता है अन्य व्यक्ति के लिए सपक्षित साध्य बन दृष्टि सिद्धम ही योग्य देशाद्यभावे नवपनों से मिथ्यात्मित सपक्षत स्वप्न से मिथ्यात्म स्वप्न मिथ्या है साध्य सुन निश्चित है योग्य दशा पहले सिद्ध कर दिया योग्य देशादेव स्वप्न मिथ्या है इसलिए सपक्ष बन जाएगा साध्य निश्चित जहा है सपक्ष होता है दृष्टान्त बनता है जागरित तो से पुनः उचित तो देशादि सद्भाव अस्तुत मिथ्यात्म पक्ष जागरित क्या है उचित देशादि सद्भाव जागृतें हस्ती पर्वता भी तो उचित दृष्ट है उसमें जागृतें मिथ्यात्म स्पष्ट नहीं अस्थितम अस्पष्ट है इसे संचय होता है जागृत सत्य है या नित्या है सबके मानो करें बहुत गुस्त इसलिए ये पक्ष है संदिग्ध साध्यवान इसे मितया तो संदिग्ध है विवाद है कोई तो सत्य तो कहता है कोई नित्या कहता है पक्ष बनेगा सप्तम दृश्य में सत्य निथ्यात्व संप्रतिपन्न उभसमत उसमें जो कोई कहते सपने तो उसको पहले इसमें सिद्ध कर दिया सपन दस समित किया अंतर संबंधित सम्भुत में अपना अंत उसी प्रदेश काला अभाव है जिसकी स्थिति तरी सर्वथा वैषम्या दृष्टान दाष्टान्तिक अभाव आशीज तो जागरित स्वप्न में एक में उसी तो देश कालाव स्वप्न में जागृत में नहीं है अत्यंत वैषम्य हो गया सर्वथा में हो जाएगा तो दृष्टांत दार्ष्टांतिक भाव सिद्ध नहीं होगा स्प्न दृश्य को दृष्टांत बनाकर जागृत को दार्टानिक कैसे बनाएगी तो अत्यंत वैलक्षण हो गया ऐसा संक्राहते दृश्यत्व असत्यत्व तो अभिचितम अंतस्थान सम्भुच्न स्वप्न दृश्य जागृत से भिन्न है किंतु स्वप्न दृश्य में जागृत दृश्य में दृश्यत्म बराबर है स्वप्न दृश्य में दृश्यत्व है और मिथ्यापे जागृत प्रपंच जैसे मिथ्या जागरित ही मिथ्याद्रा युतो इत्यादि जागरित स्वप्न सद प्रयोग युगत जैसे सपन मिथ्या जागरित मिथ्या होने से स्वप्न निद्रा युतो आदे विश्व जैसे दोनों सपन निद्रा युक्त है तो जागरित भी सपनों सद से कहा गया इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे स्वप्न मिथ्या है जैसे जागरूकता मिथ्या है दोनों मिथ्या से जागरित में भी सपनों सद प्रयोग को पहले किया गया था युक्त है यार समत्वेना प्रसिद्धे स्वप्न जागरीते स्थर्मनीषि स्वप्न जागरीते स्थर्मनीषि भेदनासी हेतु भेद प्रसिद्ध ना हेतु स्वप्नजागरीते स्थाकमाहुर्मनीषिणे सम हेतु सपन जागरी स्थानी एक आहुमन मिथ्या बराबर हैन से भेदा प्रसिद्ध नितना भेदे समान सामने गुण में दुश्य प्रसिद्ध नितना प्रसिद्ध न भेदाग्राहक सामने उभयत्र उभये एक विदिमी अत्र जन जागृति स्थानी एक जनने एक विद्या अभिमते भेदना प्रण्वि भेद भिद भागा भिदे भेद भाव भेद भिन्न पदार्थावर्ती सा। ग्राह्य ग्राहकत्व जैन अवस्थ में पदार्थ ग्रहे और आत्मा ग्राहक है ये बराबर तेनाली में हेतु न प्रसिद्ध में वो तेजा मिथ्या समस्तम विश्व इसी दुष्त हेतु के द्वारा तेषा पदार्थ आना जागृत ससम पदार्थ मिथ्या है जागृत पदार्थ ही दुश्यता है दोनों में समस्थ हो गया मिथ्या के में समस्म जागृत ससम दोनों समान है स्वयं भी दोनों मिथ्या दोनों मिथ्या तेन स्थाने एक विवेकनाथ में एक समीक्षा प्रदर्श्य विवेक इनकी युवनाख्य प्रमाण सिद्धमु प्रमाण है तल साशेष तलेश बराबर है उत्तम, इस श्लोक के द्वारा दोनों स्थान जागृत स्थान देय सप्तम स्थान दोनों बराबर है इस श्लोक में कहा गया इसे श्लोक योजना है श्लोक अन्वय करके दिखाते हैं भगवान भाषाकार ग्राहकते ग्राहकते प्रसिद्ध भेदा ग्रहग्राहक ग्रह्राहकृश्य है ग्राहक समय है सपन जागरिता स्वन जागरित हु एक, ना एक तो कहते कौन तो कहते विवेकन ये पूर्व प्रमाण सिद्धव पूर्व प्रमाण है अनुमान प्रमाण उसका फल ही तो है इसमें वर्तमाने वर्तमाने जागृदृश्या भावा मिथ्याम अनुमा जागृदृश्यक्रणुन का सदृशाव नास्ति नास्ति वर्तमाने पहले नहीं अंत, बाद अंत में नहीं बीच में, में दिखता है वर्तमान में भी वर्तमान काले भी नास्ति नास्ती मरु जल पहले नहीं बाद में नहीं केवल सूर्य किरण में दिखता है तो उसको भी ज्यादा नहीं रज्य में सर्व पहले नहीं था अंत में बाद होने वाले नहीं रहता है तो प्रतीत काले में नहीं रहता इसी प्रकार स्वप्न दृष्टि पदार्थ उसके स्वपनों के पहले नहीं था बाद में हस्ती पर्वत आदि नहीं रहते तो दिक्कत समय भी नहीं, तो भी नहीं। है यह जैसे दृष्टांत है कि इसी प्रकार जागृत प्रत सृष्टि के, के पहले नहीं प्रभावी काले तो में नहीं अवस्था में के जागने के पहले नहीं है अभी सोने के बाद नहीं है तो वर्तमान अभी जागृत काल में दिखने पर सद्रशासन तो मिथ्या है मिथ्या के समान होते है जागृत काल में अभी तथा तो वो लक्षिता सत्य भी लक्षित होते हैं। अभी भी क्यों ऐसे तो मानते है कि अज्ञान को सत्य मानते है मिथ्या होने पर मन यदि जागृतदृश भाव मिथ्या सपनाद मिथ्या कथं तभी तट पटसन अमुस केटती है जागृत में दृश्य पदार्थ मिथ्या सपनाद मिथ्या सपना के साथ सामने सपन दृश्य दृश्य और मिथ्या है जागृकता प्रति सामने का मिथ्या समथ्या मिथ्या तेनालीर सपना सामने जागृत पदार्थ सपना सामने किसके द्वारा मिथ्या तेन दुश्यतेन दुश्यता मिथ्या तेनालीराम सामने जागृत विषय मिथ्या हो गई तो कौन तेसाँ घट सन पट सन घटो अस्थि तटो अस्थि यदि मिथ्या है तो अस्ति सन सन से अमृषा तेन सत्यपेन टुअस्ती तटुअस्थी का होती इतिहास है सदृशासन तो मिथ्या पदार्थ सपन में उसके समान होते जागृत पदार्थ अभी ते तो लक्षित अमिथ्या सत्य जैसे तो लक्षित होते जागृत मिथ्या के हिस्तंतर पर्यटन श्लोक से उपनिस जागृत मिथ्या है ये प्रकृत ही चल रहा है तपन के बना कहा था दूसरे जागृत पदार्थ मिथ्या अभाव आदि नहीं रहता जो नहीं रहता है वो मिथ्या है? मिथ्या आदिम्वाद अंतत्वाद सपनादिपत सपन दुश्य आदि से रभी आदि के दृष्टात बना करके जागत प्रपंच के पक्ष बना विवाद विवादास्पद क्योंकि तीरपक्ष सब्त कहता है ज्ञान सिद्धांति मिथ्या प्रसिद्ध करता है निमत का से विवादास्पद जागत प्रपंच के पक्ष बना करके मिथ्या के सिद्ध करना आदिम्वाद अंतत्वाद सपन दुश्य उक्ता अनुमान द्रढ़िमने अनुमान से दृढ़ व्याप्ति कथे व्याप्ति से अनुमान प्रमाण दृढ़ होता है व्यापति बता तो यद आदो अन्ते से नास्ती वस्तु मृग प्रश्न का नास्ती से निश्चित लोक लोक में निश्चित ये वस्तु आदि में अंत में नहीं है ऐसे वस्तु कौन है मृग प्रश्न जल दिखता है तन मध्येटी मध्य में प्रतिथि काल में भी नहीं केवल दिखता है ये लोक निश्चित यदि आदिमत अंतर्गत तिथ्या व्याप्ति यहाँ मुझे व्याप्ति मत तो है साधन से पक्षधर्म का उपन्यास है न्याप्ति मात्र है साधनस्य से व्याप्ति जिसे में है ऐसा जो साधन है तो अच्छा व्याप्ते जो है तो पक्ष में रहना चाहिए पक्षवृत्तित्व तो। पक्षवृत्तित्व है पक्षधर्मता पक्षधर्मता कथन करके प्रतिज्ञा का उपसाहन वचन है दिखाते हैं हैरा कि सक्रस विश्वास हैरा मिथ्या आदि आदि में अंत में नही रे मिथ्या मिलीज तीस्मिका आदि के समान समाने जागृत मिथ्या ही है ठीक अनुमान से भट्टिशु सत्य ग्राहक प्रत्यक्ष विरोध आशंक अनुमान से घट आदि प्रपंच को सिद्ध करते क्योंकि प्रत्यक्ष होता है घटोसन कट हन घटो अस्थित प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष तो का विरोध होगा क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण घट आदि में सत्य ग्राहक है सत्य मतलब है विद्यमान है और नहीं है तो सप्तग्राहक प्रत्यक्ष का विरोध आशंका करके सत गंधर्म नगरम युवथ गंधर्म नगरम सत्य यही प्रतीक मिथ्या में भी प्रस्थित काले में सत सर्पोस्ती सर्पोस्ती सत गंधर्व नगरम जिसे प्रसिद्ध होती तस् आता सत्य विचार आपातिक सत्य व्यक्त विचार नहीं करके करती प्रातिशत्यति के वास्तवशक्त नहीं है आता सत्त्यशेष नव सत्यक्ष होता है अस्थि करते रह सर्पदी समय प्रतीक होते अस्थि मधुमे जल दिग्गज अस्थि प्रतीक होती है तो प्राकृतिक सत्य विषय तो पारमायत्रिकत्य विषय नहीं इसलिए पारमार्थिक के मित्व के साथ प्राकृतिक सत्य का कोई विरोध नहीं पारा के जल का अभावें अप्राकृतिक जल जलमती कोई विरोध नहीं प्राकृतिक अस्तित्व के साथ वास्तव असत्य का दिरोध नहीं तथापि अभिपथ अभिपथा एवं लक्षिता मूढ़ ही अनात्म विधि अभिपथा अमित सत्य जैसे लक्षित होते जो मूढ़ अनात्म विधायी सक भद्र कर्णे मोगा स्वस्ति कोश्वेद स्वस्ति नजोरीशति बृहस्पतिद ओम शांति शांति शांति शंकरचार्यवं बाधरायण